नमो नमो नमो नमो मोते न धनं न जनं न सुंदरी कविता जगदीश कामए मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहि चेतन्य महाप्रभु के कथित शिक्षा में ये चौथा श्लोक है चेतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं धन भी नहीं चाहता जन अर्थात अनुगामी जन चमचा जन नहीं चाहता सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहता और कविता इसका मतलब आ, मानसिक साहित्यिक विकास ये सब भी नहीं चाहता हूं तो चेतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है कुछ लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक विकास में समी है सभी इच्छाएं से विमुक्त होना कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी परंतु ये आशा की पूरी करना संभव नहीं है क्योंकि हम सब जीव हैं और सब जीव का लक्षण है छिन्मय चेतना है और चेतना में आशाएं तो भौतिक इच्छा भवबंधन का कारण है तो वैष्णव दर्शन है कि हमारा प्रयास सभी इच्छाएं से विमुक्त होना नहीं होना चाहिए कि हमारी सब कामना वासना शुद्ध होना चाहिए तो अशुद्ध इच्छाएं क्या है भौतिक धन जन सुंदरी इत्यादि के लिए और आध्यात्मिक कामना है श्री कृष्ण की सेवा करने किस प्रकार अहा भक्ति विचार में इस अहा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है सब लोग सब विश्ववासी जो धार्मिक है चाहे भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो सब प्रार्थना करते हैं। कोई कोई जीसस को कोई कोई अल्लाह कोई कोई साई बाबा को या कृष्णा, शिवा माता जी और यही सब धर्म में कभी कभी परस्पर शत्रुत्व होते हैं परंतु यही सब लोग जो धार्मिक है उनका धर्म पालन करने का हेतु है हेतु का मतलब कारण और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझको धन जन सौंदर्य दे दो मुझको भौतिक सुविधा दे दो इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो ये सब सबों के बीच दुश्मनी होते है परन्तु सबका फी की है कि भगवान है हम है और भगवान से हम कुछ मग्न है भौतिक स्वार्थ के लिए तो वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि यही सब भौतिक सुविदा बंधन का कारण है तो इसलिए जो बुद्धिमान है जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि उदित है ऐसे लोग तो किसी भी भौतिक लाभ के लिए भौतिक सुविधा के लिए प्रयास नहीं करते प्रार्थना नहीं करते वो सब भौतिक इच्छा से मुक्त होने के लिए योगियां मानव समाज से दूर जाते हैं और पर्वतों की गुह गुहा में ध्यान करते हैं। तो सामान्य लोग धन जन सुंदरी इत्यादि के लिए प्रयास और प्रार्थना करते हैं और बुद्धिमान लोग जो योगी है तो वो सब चार के जिससे मन ने रंज भी इच्छा नहीं रहेगी इसलिए कठोर तपस्या करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं धन झन सौंदर्य इत्यादि नहीं चाहता हूं परंतु मैं उसका योगी नहीं हूं जो सभी इच्छाएं से मुक्त होना चाहते है मेरी प्रबल इच्छा है वो इच्छा क्या है इच्छा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना तो किस सेवा करना तो लगता है आप सब सेवा करते है आप बिजनेस में दुकान में ऑफिस में आप सब सेवा करते हैं। तो आप किस लिए सेवा करते वो वो व्यापार के मालिक की हाइतु की भावना से हाथ की प्रेम से वो आपका कंपनी का मालिक की सेवा कर नहीं आप पैसे कमाने के लिए करते आप नहीं बोलते वो मालिक को की आप इतने महान है आप के लिए मुझे इतना प्रेम है कि आपसे कुछ नहीं चलने और सामान्य सामान्यतः लोग लो बोलते मुझे और दे दो और पैसे दे दो मैं तुम के लिए इतना सब काम करता हूँ मुझको और ज्यादा पैसे दे दो नहीं तो हम हड़ताल <laughs> और चैतन्य महाप्रभु बोलते हे परम मलिक परम स्वामी परमेश्वर भगवान मैं सेवा चाहता हूँ तो माइक मैं क्या चाहता हूँ सेवा करने चाह नहीं सेव काली सेवा करने चाह धन जन सुंदर्य वो सब नहीं चाहता क्योंकि यही सब भाव बंधन का कारण है क्योंकि जब तक मन में थोड़ी सी इच्छा रहती है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए तब तक हमारा पुनर्जन्म पड़ना पड़ेगा पुनर्पी जान नुनरापी इसका कारण क्या है भौतिक इच्छा है शीलो प्रभुपाद एक बार बोले की यादि मन में हमारे खाली यही इच्छा है एक लाडू खाना के लिए तो इसलिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा फिर एक भक्त बोले कि तो हम क्या करे तो हम सब लाडू खाना चाहते है तो प्रभत बोले भगवान कृष्ण को अर्पण करके लाडू खा <laughs> इसको डब बोलते लिंग सभी भौतिक इच्छांग नियुक्त होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए जैसे ही धन हम वो सब ब्राह्मचारी जो मंदिर में रहते है सुबह शिक्षा पाठ करते बोलते न ना धनम ना जानम धन, धन, फिर दिन का समय बाहर जाते है कलेक्शन करने के लिए हमको धन दे दो ना धनम जान, न धन, जानम धनम जनम सब कुछ दे दो तो हम धन जाते हैं खुद के लिए नहीं हम जानते हैं कि आम लोग की प्रबल आसक्ति होती है धन के लिए इसलिए वो आम लोग मूर्ख लोगों को कृपा प्रदान देने के लिए हम ऐसे लोग से फैसे मांगते हम को दे दो हम भगवान की सेवा में लगवाएंगे और इससे आपका कल्याण होगा तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मैं ज्यादा धन मिलूंगा मेरा कल्याण होगा लेकिन हम बोलते हम को दे दो हम भगवान की सेवा में वो सब पैसा इस, इस्तेमाल करेंगे उससे आपका कल्याण होगा तो खुद के लिए हम पैसा नहीं चाहते है परंतु यदि आप हमको सौ करोड़ रूपए देंगे कोई मुझको सौ करोड़ रूपया देंगे आप देंगे लगते आपको पुनर्जन्म लेने पड़ेगा इस जीवन में तो संभव नहीं होगा आप दिल दे दो वो सबसे महत्वपूर्ण तो यदि आप देंगे हम सब भगवान की सेवा में लगा देंगे फिर और भी पैसा मांगवा जैसे ये सब बड़े बड़े आमेर वो सब क्या नाम है अंबानी टाटा बेला हिंदू जैसे तो बहुत बड़ी इच्छा है ये सब लोग पैसा के उनके पास कितना पैसा है शायद वही लोग भी नहीं जानते इतना सा है हजार हजार क्र क्रो है फिर भी संतुष्ट नहीं है तो भक्तों भी भगवान की श्री कृष्ण की सेवा के लिए पैसा चाहते, लेकिन अगर पैसा नहीं है हम कृष्ण भक्ति करेंगे पत्रं पुष्पं फलं पुष्पंग हम भगवान को अर्पण कर सकते कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए गौरव मंदिर बनाना पड़ेगा बहुत किताब छपान न पड़ेगा तो उसमें हम जंत साधारण से पैसा मांगते श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए और चेतन्य महाप्रभु कैसे न धनम न जानम न जानम का मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे अनुगामी होएंगे गे भक्ति विकास स्वामी ऐसा कहेंगे वो ऐसी चले है लेकिन प्रचार के लिए हमें लोग के बीच जाना है और सबको कहना है कृष्ण भक्ति करो और ऐसे हमारे अनुगामी होंगे शिष्य होंगे परंतु यदि कोई गुरु सोचते मैं गुरु है मैं गुरु हूँ ये सब लोग मेरे अनुगामी है तो ऐसे सोचना भक्ति की विपरीत होते ऐसा सोच सोचा ये सब शिष्य है मेरे गुरुदेव थे ये साहब शिष्य मेरे पास भेज दिया वही साहब भाई है जिससे मैं श्रील प्रभात गुरु महाराज के तरफ से शिक्षा दे सकते परंतु मेरा कुछ भी खुद का आदि का नहीं है किसी को शासन देने के लिए शिष्य का मतलब जो गुरु के शासन है तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है जाड़े देखो थारे को कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा गुरु हो या थारो यश तो वैष्णव तो इस प्रकार लोक संग्रह करते है गीता में वो शब्द है लोक संग्रह परंतु अपना प्रतिष्ठा के लिए नहीं सेवा के लिए ये सब सेवा के लिए हम धन जन और सुंदरी हम भी जो संन्यासी है तो हमें सुंदरी स्त्री का संगम नहीं करना चाहिए लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में वो सब सन्यासी जो है उनकी चरम इच्छा है सुंदरी स्त्री सेवा करना व्रजगोपियों राधा ललिता विशाखा तो वे स्त्रियों की सेवा दिव्या चिन्मय देवियों की सेवा वैष्णवों की चरम लक्ष्मण और धन भक्तों का धन है प्रेम धन कृष्ण भक्ति धन तो यही सब परिप्रक्ष चैतन्य महाप्रभु जो हमको उसे कहते हैं वो इस विचार तो साधारण सामान्य विषाही इंद्रिय सुखाकांक्षी लोगों का विचार से एकदम विपरीत है सामान्य लोग का पूरा जीवन धन जन और सुंदरी की खोज में जाते <laughs> और वैष्णवों की इच्छा है धन जन सुंदरी वो सब सबों से दूर रहना और कृष्ण की सेवाए पूरा तन तन्मय होना अहितु की भक्ति अहितु की ही अर्थात हम धन जन सुंदर कविता मतलब मैं बहुत बड़ा शिक्षित होंगे मैं बड़ा पंडित हूंगा तो ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए तो हम सब कुछ जो करते तो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए यही भक्ति है चेचाजी महाप्रभु और बोले मैं जन्म नहीं जन्म मतलब चेचाजी महाप्रभु मोक्ष के लिए भी प्रार्थना नहीं करते सामान्यतः जो धन जन सुंदरी की इच्छाएं को वर्जन करने चाहते हैं वे मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सब भौतिक इचाए को चढ़ता है तो चेच महाप्रभु बोलते है कि मोक्ष भी नहीं चढ़ यदि भगवान की इच्छा हो हम बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कृष्ण के दास है वे स्वामी है और उन कि इच्छा की इच्छा के अनुसार हम सब कुछ करते हम नहीं बोलते मैं भक्ति करता हूं तो मुझको मोक्ष दे दो तो अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु आई नंद चन चौकी तंग माव विष्ण में भवम बुध कृपया तम स्थित विचिता वो ही कहते हैं इस ना धनम ना जानम श्लोक कहने के बाद मतलब हम इस भौतिक संस्था में रहना नहीं चाहते परंतु हम समर्पित सेवक है और हम सेवा करते हैं उसमें कुछ शर्त नहीं है और भगवान जो चाहते हैं हम वैसे करते वो ही भावना होना चाहिए इसके पहले तीन नंबर श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध चुनाद फीसु नीचे न थोड़ो सहिष्णा अमान न मान देना कीतन सदा तो इस न धनम ना जानम भाव हो सकते है यादि हम अच्छी थर समझते कि मैं घास से थूचू यदि हम सोचते मैं बहुत बौर हूं ईश्वरों हम हम भोगी तो हम जगत का दर्शन करने से और जगत में सभी वस्तु का भोग करने की इच्छा करेंगे यदि हम माया से प्रभावित होते हैं तो हम सब कुछ चाहेंगे हम धन जन सुंदर सब कुछ चाहेंगे परन्तु यदि हम जानते है कि मैं अति तुच्छ जीव हू मेरे कुछ भी नहीं है हम सब जन्म लेते हैं और हाथ में कुछ नहीं है और जीवन में हम बहुत संघर्ष करते हैं और पैसा लादते हैं लेकिन प्रस्थान करने का समय हम कितना पैसा साथ में ले जाते एक नया पैसा भी नहीं <laughs> so, इसको समझ के भक्तों ये सब तुच्छ और क्षणिक भौतिक सुविधा के लिए प्रयास और प्रार्थना नहीं करते धन से हमारा क्या फायदा होगा धनी लोग बहुत चिंतित होते जिनके पास पैसा नहीं है और पैसा की आशा भी नहीं है निश्चिंत और जिनके पास ज्यादा पैसा जितने भी पैसा हो इतने से चिंता होते हैं। <laughs> तो जो वास्तव में नम्र है वही जानते हैं कि उस जागरण में और धन जन सुंदर सब कुछ जो है वो सब मेरे भोग नहीं है यही सब कृष्ण की संपत्ति है और यदि कृष्ण की इच्छा से मेरे हाथ में कुछ धन आएगा या कुछ लोग मुझको नेता जैसे ग्रहण कहते हैं या यदि कुछ सुंदरी स्त्री आते हैं तो ये सब भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए तो ये भक्ति की भावना है चैतन्य महाप्रभुषेख शाष्टक से हम हमको उसे कहते हैं भक्ति क्या है भक्ति का उद्देश्य नहीं है धन जन सुंदर्य के लिए प्रार्थना करना भक्ति है अहा की सेवा के लिए प्रार्थना करना ये शुद्ध भक्ति है यह अहित्यु की शब्द श्रीमद् भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक में आता है सवाई फुंग सांग फरो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहित अप्रत यह या सुप्रसिद्ध थी कि हर मानव के लिए फरम धर्म ये है अधोक्ष अर्थात त्रिगुण के अतीत भौतिक प्रकृति के अतीत साधारण भौतिक इंद्रियों के अतीत भगवान की अहतुकी अप्रति सेवा अह की का मतलब वो सेवा जो केवल सेवा के लिए करना है कली सेवा सेवा सेवा और वो सब सेवा करने के लिए क्या चाहते नहीं कुछ भी नहीं और भी सेवा करना चाहते ऐसी तो अहात्यू की अर्थात निस्वार्थ भाव कैसे हो सकते केवल श्री कृष्ण की सेवा में क्योंकि कृष्ण भगवान उनका नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक और उनके गुण उनके चरित्र इतना सुंदर है इतना मधुर है कि इनको प्रेम अर्पण करना स्वाभाविक है तो अह चुकी भक्ति और अप्रतिहता अप्रतिहता इसका मतलब है कि किसी अवस्था में भी किसी कारण से भी हम भक्ति को कभी भी नहीं छड़ेंगे सुख में दुख में इस जन्म में अगले जन्म में पशु पक्षी कीट आदि शर्य आगार हम भविष्य में धारण करेंगे फिर भी हमारी एक ही इच्छा होगी श्री कृष्ण की सेवा करना वो अप्रतिहता भक्ति है और केवल इस प्रकार भक्ति करने से हम आत्मसंतोष मिल सकते तो ये भक्ति है और ये सब जीव का फारम प्राप्य है तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु परिपूर्ण भगवान है परंतु लोग शिक्षा के लिए वे सन्यासी के रूप में इस भारत देश में लीला भक्ति प्रचार लीला विलास किए है तो वे सन्यासी थे और अधिकांश व्यक्ति गृहस्थ है तो गृहस्थों के लिए कुछ धन उनके पास होना चाहिए आपका महाराष्ट्र में ठुकर आम थे तो सब ठुकराम जैसे संसारिक जीवन नहीं चला सकते तो कुछ धन आपके पास होना चाहिए गृहस्थ जीवन का मतलब जन कम से कम चार हम दो हमारे दो और काल में ज्यादा बीते, और सब परिवार का मतलब नहीं है हम दो हमारे दो तो दादा दादी नाना नानी काका काकी मामा मामी, ये सब सब भाइयों एक साथ में यही परिवार है आजकल परिवार शब्द का नया परिभाषा है परंतु परिवार का मतलब विशाल तो जन होना चाहिए और ग्रह आस्तों तो समाज में रहते हैं तो दूसरे लोगों से व्यवहार होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं, मैं भक्ति करता हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण मई तुमसे कुछ बात नहीं मुझको बात मत बोल तो ऐसे व्यवहार दूसरे लोगों से व्यवहार होना चाहिए तो धन झन सुंदरी तो गृहस्थ जीवन में तो स्त्री होना चाहिए <laughs> मैं एक मेरी दो मैं संभव नहीं है <laughs> दो से दो आते एक से दो नहीं आते तो आ, कैसे गृहस्थों के लिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करने संभव है कैसे संभव है सब क्या सबका संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा नहीं है गृहस्थ जीवन में भी आप धन जन सुंदरी के बीच भक्ति कर सकते हैं कैसे इस प्रकार समझना चाहिए कि ये सब धन जन सुंदरी के बीच में हू लेकिन वास्तव में, में मेरा पास कुछ नहीं है सब कुछ कृष्ण के है और जैसे गुरु के शिष्यों है लेकिन वैष्णव गुरु ऐसा नहीं सोच मई बौड़ा गुरु हूं मेरे इतने शिष्य ऐसे नहीं सोच तो इस प्रकार भावना होती है कि भगवान श्री कृष्णा मुझको ये जिम्मेदारी दे ये सब शिष्यों को भक्ति शिक्षा प्रदान करना मार्गदर्शन देना तो उनकी सेवा में, में करता हूं तो इस प्रकार गृहस्थ जीवन में वो तो भक्त सोचते हैं कि तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मैं विवाहित हूं तो ये मेरी पत्नी है धर्म पत्नी है बच्चों हैं, तो श्री कृष्ण की सेवा में मैं इस जिम्मेदारी ग्रहण करता हूं उनको मार्गदर्शन देना वे सब कृष्ण के भक्त है मैं उनकी सेवा हूँ और पति के रूप में मैं उनकी सेवा करता हूं, और महिलाएं भी इस प्रकार सोचते कि मैं धर्म पत्नी हूँ धार्मिक पति की सेवा करता हूं, हम दोनों एक साथ कृष्ण सेवा करते और वो धन जो हमारे हाथ में आते हैं गृह चलाने के लिए वो सब हम गृह चलाने के लिए प्रयोग करते हैं परन्तु हमारा गृहस्थ जीवन का उद्देश्य विषय इंद्रिय सुख नहीं है हमारा उद्देश्य है कि पति पत्नी बच्चों एक साथ कृष्ण सेवा करेंगे तो यही आदर्श कृष जीवन है उसमें स्वार्थ की इच्छा नहीं है अथवा अच्छा ऐसे समझना चाहिए कि हमारा वास्ट स्वार्थ है कृष्ण भक्ति खंड वो फरम स्वर्थ है अध्यात्मिक स्वर्थ है और क्या लेकर तो ऐसे विचार सामान्य लोगों का विचार सही बिलकुल विपरीत है ये भक्ति विचार तो हम इस श्लोक से चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि भगवान से धन जन सुंदरी दुख से बचाना भी प्रार्थना नहीं करने चाहिए दुःख होते हैं इस बहुत संसार में तो हम भगवान से प्रार्थना करते है मुझे सेवा का अवसर दीजिए भक्तों का विचार में भौतिक कष्ट उस स्थिति ही ग्रहण करना चाहिए अगर उसमें सेवा करने का अवसर हो कृष्ण सेवा और भौतिक सुख कृष्ण भक्ति करने का अवसर के बिना हम नहीं चाहते यही शुद्ध भक्ति का विचार है तो ये भावना बहुत उच्च है न तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षित प्रेम भक्ति तो वो हमारा लक्ष्य है हम सब इस भौतिक संसार में हैं, <coughs> अनादि कर्म फल है थोड़ी भवान बजे थोड़ी बारी नये की उपाय <coughs> तो हम इसी स्थिति में हैं, परंतु हमारा लक्ष्य है गौलोक धाम जाना कृष्ण के पास जाना तो हम पूरा शुद्ध प्रेम से दूर होते हुए भी हमारी आशा रखना चाहिए कि हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में अग्रसर होंगे और धीरे धीरे चैत्य दर्पणम आर्जनम हरे नाम करने से चित शुद्धि होगी और हम अधिका प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण की कृपा से वो प्रेम राज्य में गौलोक धाम में प्रवेश करने के लिए हरे कृष्ण सो वेरी गुड चिल्ड्रन अच्छे बच्चे चुपचाप बैठ के सुन दे रहे क्या समझदार चुनाद पी सुनिचे कल का, का विषय आज का विषय भी है सनातन विषय कल उसके बारे में बताया कल का प्रवचन के, के लिए के बारे में एक प्रश्न है आ? जगत का स्वभाव है कि यहाँ जो भी प्राणी है उनको जीवन जीने के लिए भी सहिष्णु होना पड़ा सहिष्णु होना चाहिए जैसे तो बहुत सारे रोग होते हैं झूठे गुजरती हैं तो, तो इसके वो सब चीज के सामने वाले वो व्यक्ति सहिष्णु नहीं है तो जी नहीं करता लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो सहिष्णुता दिखाई है वो अलग है और अगर व्यक्ति सहिष्णु नहीं है तो नम्र नहीं बन अगर से हिष्णु नहीं है तो नमूना भी नहीं बन सकता तो, तो, तो, तो प्रैक्टिकल नहीं है आपका प्रस्ताव क्या है इस तो इसके बारे में शील प्रभुपाज एक कहानी बोले कि नारद मुनि का एक शिष्य था एक सांप तो सांप का स्वभाव क्या है लोगों का पांग पकड़ के उसका क्या बोलते दंशन करते तो इसलिए और सब लोग सांप से भय करते हैं और ओ, क्या पत्थर फेंकते उसका तो उस साफ नारद मुनि के शीर्षा होने के बाद एक बार नारद को बताया कि अभी मुझे बहुत समस्या है क्योंकि मैं अति नम्र हूं तो फिर भी बच्चों मुझको पत्थर फेंकते तो नारद मुनि बताया तो तुम क्या बोलते तो जैसे आक्रमण करोगे ऐसे से अभिनय करो फिर वो सब पत्थों में भग जाएंगे तो ये व्यवहारिक व्यवहार है तो ये जैसे जैसे कि शिल प्रभुप तो ये सब भक्ति शिक्षा हम कैसे हमारा व्यवहारिक जीवन में ग्रहण कर सकते हैं तो उसलिए उस प्रोपाद और सब आचार्यों का व्यवहार का आदर्श का विचार करना चाहिए तो नम्र होना का मतलब नहीं है कि खो मध्यमादि कनिष्ठ अधिकारी है मध्यमादि माध्यमाधिकारी है जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और वे समाज में जाते हैं और लोगों से व्यवहार करते हैं तो इसलिए उन, उनके लिए सामान्य व्यवहार करना चाहिए लोगों से यही व्यवहार पूरी सहिष्णुता लोग जो भी करते हैं हम सहन करते हैं यही व्यवहार फर्महस भक्तों का है जैसे वर्णन है श्रीमद् भागवत में वृषभ देव अवंती ब्राह्मण तो वो अवंती ब्राह्मण तो परम भक्ते और जैसे वृक्ष तो पानी भी नहीं मांगते तो अवंती ब्राह्मण तो भोजन के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया किसी से नहीं मांगा और कुछ भी कुछ भी मिलके क्या हो तो ऐसे समय भोजन रख दे और लोग उसके पास आकर क्या बोलते थू फेंक दी और उस, उस भोजन में या प्रसाद किए पैसाब किए उसमें क्योंकि वो वैष्णव वा, था और लोग तो वैष्णव द्वेश ऐसे व्यवहार किए तो फिर भी वो अवंथी ब्राह्मण कुछ नहीं बोले तो ये पूरा सहिष्णु गुण ये शुद्ध भक्त परमहंस भक्त सक्त का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो मध्यमाधिकारी है जो समाज के बीच में रहते हैं तो उनके लिए संभव नहीं होगा परंतु वो भावना होना चाहिए ऐसे भावना होना चाहिए और बीच बीच और सब जो सब अंथर आये जब आते या उपर ड्राफ जब आते है तो भक्तों का ये सब सहनना चाहिए एक बार शिलप्रभा बाद प्लेन में थे उड़ान में तो समय आई प्लेन में स्मोकिंग धूम्रपान अलाउड था और स्मोकिंग नो स्मोकिंग दोनों था प्लेन में लेकिन पूरा प्लेन में और सब लोग सिगरेट पीता था जो शिल प्रभुपाद के सेवक दूसरे पैसेंजर को बताना चाहता था तो ये गुरु महाराज है स्मोकिंग मत करो प्रभाव हम सहना करेंगे Is all right? वो uh, चौथानी छे में वो लेके की अगर कोई वो वृक्ष वृक्ष काटने के लिए आते तो खिलाफ नहीं करते लेकिन अगर कोई मेरा पास आएगा मेरा हाथ काटने के लिए मैं खिलाफ करूंगा या भाग जाऊंगा क्योंकि इस हाथ से मेरी सेवा है पुस्तक लेखने का जाप करने का इस शरिया सेवा के लिए है यदि भगवान की इच्छा हो और कोई ऐसा करेंगे तो हमें सहना पड़ेगा जैसे मेरे एक गुरु भाई भक्ति राघव स्वामी तो एक बार तीस साल के पहले ऐसे से वो मायाप और इसको मायापो में थे और रात का समय कुछ गुंडा आया है मंदिर का आक्रमण करने के लिए और मूर्ति मूर्ति को चोरी करने के लिए वो छोटे सा अष्टातु मूर्ति मूर्ति तो भक्तिवाद और महाराज गए थे वो श्री श्री राधा कृष्ण विग्रह रक्षा करने के लिए तो कैसे ही रक्षा कर सकते तो उस समय भी विकलंग थे जो तो दो पायंग थे लेकिन एक तो काम नहीं किया और उनके पास बंदूक नहीं थे चाकू कुछ भी नहीं था दंड भी नहीं कुछ तो फिर भी वहां गए सब कुंड तो बम फेंका ऐसे नष्ट हो गया ऐसे मंदिर का फर्श में भक्ति राहाराज ऐसे तो इतना सकून के बीच में हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे बोला और एक बार भी कंप्लेन नहीं किया तो मेरा कर्तव्य था राधा कृष्ण की रक्षा करना का प्रयास करना तो वो किया था और एक पा जो तो अभी नहीं है ठीक है भगवान की इच्छा है तो उसके पहले दो उसके पहले दो पाव से चलते थे अभी तीन है मतलब एक और दो क्या बोलते क्रचे कभी भी कंप्लेन नहीं किया भगवान की इच्छा ऐसे और अगर कोई पूछते तो ऐसा कैसे हो गया वो कभी बोलते तो भगवान की इच्छा उसके बारे में कभी भी नहीं बोलते तो ये वाईष्व का गुण है सहिष्णुता नहीं बोलते कि भगवान ऐसे क्यों कि मैं सेवा करता हूं तो ऐसे ही नहीं बोलते भगवान की इच्छा है ठीक है मैं सेवा कहू तो ऐसे उदाहरण से हम प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भक्त है हमारे बीच हम बहुत पुराने काल से अवंती ब्राह्मण के बारे में सुनते हैं और शायद हम सोचे वो, वो बहुत प्राचीन काल में तार और काली शास्त्र में है लेकिन हमारे बीच आज भी ऐसे भक्त है तो अगर वे कर सकते तो ऐसे भक्तों की कृपा से हम भी कर सकें खाली की विद्या नहीं है हम भी कर सकते अगर हमारी भक्ति निष्ठा होती है होना चाहिए हरे कृष्ण अशोक हरे कृष्ण ये अशोक साहू सिकंदराबाद से उनका प्रश्न है ना सुनी सही सुना आपको प्रैक्टिस वन अशोक साहू like जो सिकंदराबाद ऐसी वो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं की सुनी चाहिए मैं आप लोग बताया है करोड़ अभी देश में तो कैसे अबानी ने अबानी का जो बताया कितने मैं आप लोग उसको कैसे समझे कि हमारी जो पत्नी है वो कुछ थी, अगर उनको परेशान कर रही है तो कैसे उनका लग लगते आधुनिक जमाने में हर एक घर में चैतन्य महाप्रभु ऐसी स्थिति बनाया जिससे हम सब अमानिना अमान मान देने का अभ्यास कर सकते हैं <laughs> कैसे वैसे सही अवसर हो आप बहुत बड़ा भाग्यवान है कि चैतन्य महाप्रभु आपको इतना सा अच्छा अवसर दिया ना अमान देना अभ्यास करने के लिए मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं मैं सं्यास लिया था युव काल में चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कृहहा जीवन में सहिष्णुता होना चाहिए नहीं तो विस्मर हो कृष्णा माइक माइक माइक हाँ बोलना बोलना सहज है बोलना सहज वास्तव में करना कठिन लेकिन यदि इसके बारे में हम नहीं कहते है तो इसके बारे में हमारी कुछ भी धारणा नहीं हो तो पहले हमें कम से कम चर्चा करना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे हम अभ्यास कर सकते हैं तो नहीं तो आगर सहिष्णत तो नहीं हो तो हम कैसे जगत नहीं रह सकते या छोटी जो थी बात याद हम ऐसे गुस्सा हो जाते तो कैसे हम रह सकते <laughs> <laughs> mm. हाँ, तो प्रसन्न दलन मतलब जो विष्णु और वैष्णव द्वेषी उनका द्वेष सहाना नहीं है वो वैष्णव नम्रता नहीं है जो विष्णु और वैष्णव द्वेषी है ऐसे लोग को यथार्थ दंड देना चाहिए लेकिन अगर कोई हमको कुछ बोलते है जो नहीं बोलना चाहिए उसको सहनना चाहिए लेकिन अगर हमारे पास वैष्णव है तो एक वैष्णव तो कुछ भी निंदा अपराध सहन सकते लेकिन वो वैष्णव के साथ दूसरा वैष्णव अगर हो तो वो दूसरा वैष्णव का वैष्णव निंदा दूसरे वैष्णव की निंदा करना तो वो दूसरा वैष्णव का वो निंदा सहना नहीं है अगर कोई मुझको अपराध करते तो वैष्णव नहीं सोचते कि वो अपराध वो अगर कोई मेरे बारे में बोलते तुम बाद बदमाश हो दुड़ता हो बंडा हो तो वैष्णव का चिंतन ऐसा होना चाहिए तो वो सचमुच बोलते लेकिन फास में अगर दूसरा वैष्णव है तो वो वैष्णव तो अपराधी का यथार्थ कम से कम मौखिक दंड देना चाहिए